श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव संबंधी अवशिष्ट बातें धर्म की उपलब्धि केवल कहने पर भर की बात नहीं अपितु साधन सापेक्ष है बाल्यावस्था से ही श्री रामकृष्ण देव की यथार्थना थी साथ ही दीर्घकालीन अनुष्ठान के द्वारा धर्म संचय करने के पश्चात दूसरों के भीतर उनका संचार किया जा सकता है अथवा दूसरों को वह वस्तु यथार्थतः प्रदान की जा सकती है इस बात को भी साधन काल में कभी कभी तथा सिद्धि लाभ करने के पश्चात अनेक बार श्री रामकृष्ण देव ने अनुभव किया था इस बात का आभास इससे पहले भी अनेक स्थलों पर दिया जा चुका है जगदम्बा ने कृपा कर उनके भीतर उस शक्ति को विशेष रूप से संचित कर रखा है तथा मथुर बाबू प्रमुख विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति कृपावश उनको कभी कभी पूर्णतया आत्मविहल कर उस शक्ति का प्रयोग कराया है इसके प्रमाण भी श्री रामकृष्ण देव को अपने जीवन में उस समय तक अनेक बार प्राप्त हो चुके थे इससे पूर्व उनकी केवल इतनी ही धारणा हुई थी कि श्री जगन्माता उनके शरीर तथा मन को यंत्र स्वरूप बनाकर कुछ एक भाग्यवानों पर ही कृपा करना चाहती है किस तरह या किस समय उनकी इस प्रकार कृपा होगी इस बात को वे हृदयंगम नहीं कर पाए थे शिशु की भांति माता पर पूर्णतया निर्भरशील श्री रामकृष्ण देव ने उसे समझने की चेष्टा भी नहीं की थी किंतु भारत को धर्म प्रदान करना पड़ेगा संसार में तीव्र गति से धर्म की धारा प्रवाहित करनी होगी यह बात स्वप्न में भी उनके हृदय में कभी उदित नहीं हुई थी श्री रामकृष्ण देव को उस समय यथार्थ में यह अनुभव होने लगा कि जगदम्बा उनके शरीर मन का आश्रय कर उस नवीन लीला का प्रारंभ कर रही हैं किंतु तब दूसरा उपाय ही क्या था जगदम्बा किधर से किस कार्य को कराती हुई उनको कहाँ ले जा रही है यदि उन्हें यह न समझने दें तो वे कर ही क्या सकते थे माँ मेरी और माँ मैं माँ का इस बात को सचमुच सदा के लिए कहकर वे तो वास्तव में ही जगदम्बा के बालक बन चुके थे माँ की इच्छा के बिना उनके भीतर और किसी प्रकार की इच्छा का उदय ही नहीं होता था माँ को विभिन्न रूप से विभिन्न मार्ग के द्वारा जानने की उनकी जो एकमात्र इच्छा कभी कभी उदित होती थी उसका उद्भव भी माँ के द्वारा ही समय समय पर उनके हृदय में हुआ था इस बात को भी माँ ने इससे पहले उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया था अतः इस प्रकार का तत्कालीन अभिनव अनुभव होने पर जगदम्बा का बालक आनंद से माँ की ओर ही ताकने लगा तथा जगदम्बा भी पहले की तरह अब भी उन्हें लेकर खेलने लगी तीर्थादि पर्यटन करते समय पूर्वोक्त सत्य समूह का अनुभव कर हम लोगों की तरह अहंकार के वशीभूत हो श्री रामकृष्ण देव ने आचार्य पद स्वीकार नहीं किया था इसका आभास हमें दिव्य प्रेम संपन्न तपस्विनी गंगा माता के साथ वृंदावन में अपने जीवन के अवशिष्ट जिनों को बिता देने की उनकी इच्छा से ही मिल जाता है माँ का कार्य माँ ही करती है संसार के कार्यों को करने तथा लोक शिक्षा देने वाला मैं कौन हूँ यह भाव श्री रामकृष्ण देव के मन में जीवन भर के लिए किस तरह बद्ध हो चुका था इस बात को कल्पना की सहायता से भी हम किंचन मात्र अनुभव नहीं कर पाते इसी के कारण उनके लिए जगदम्बा के कार्यों का यंत्र स्वरूप बन जाना भावमुख में निरंतर अवस्थित रहना उनके भीतर गुरु भाव का विकास होना तथा हृदय में घनीभूत होकर एक अपूर्व अभिनव आकार धारण कर उस गुरुभाव का उपरोक्त रूप से प्रकट होना संभव हुआ था इससे पूर्व गुरु भाव के प्राबल्य के समय आत्मविहवल हो जाने के कारण उनके शरीर मन का आश्रय कर जो कार्य होते रहते थे उन कार्यों के संपन्न हो जाने के बाद तब कहीं श्री राम कृष्ण देव को उनका बोध होता था किंतु उस समय उनका शरीर मन उस भाव के निरंतर धारण करने तथा उसे व्यक्त करने में क्रमशः अभ्यस्त हो चले थे एवं वही उनकी सहज स्वाभाविक स्थिति बन गई थी तथा उनके न चाहने पर भी उनके शरीर मन से ही उन्हें आचार्य पद में सदैव के लिए प्रतिष्ठित कर दिया था पहले दिन साधक या बालक भाव ही उनके मन की सहज स्थिति थी उस भाव का अवलंबन कर ही बहुधा में अवस्थित रहते थे केवल स्वल्प समय के लिए ही उनके भीतर गुरु भाव का विकास होता था परंतु इस समय इसके विपरीत गुरु भाव में ही उनकी अधिकांश अवस्थिति होने लगी अहंकृत होकर आचार्य पद को ग्रहण करना श्री रामकृष्ण देव के मन के लिए एकदम असंभव था इस बात का परिचय भावावेश में बहुधा जगदम्बा के साथ बालक की तरह श्री रामकृष्ण देव के स्नेह कला से हमें प्राप्त हुआ है प्रस्फुटित कमल के सौरभ से मधुकर समूह की तरह श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक प्रकाश से आकृष्ट हो दक्षिणेश्वर में जब विशाल जन समूह उपस्थित हो रहा था उस समय एक दिन हमने वहां जाकर देखा कि श्री रामकृष्ण देव भावा विष्ट हो माँ से बातें कर रहे हैं वे उनसे कह रहे हैं यह तू क्या कर रही है इतने लोगों की भीड़ कराना क्या उचित है मुझे नहाने खाने तक का समय नहीं मिलता उस समय श्री रामकृष्ण देव के गले में दर्द आरंभ हो गया था अपने शरीर की ओर लक्ष्य कर यह तो पहले से ही फूटा ढोल है और इस तरह बजाने से तो किसी दिन यह पूरा फूट जाएगा तब क्या करेगी